देखो रुठाना करो बात नज़रों की सुनो हम ना बोलेंगे कभी तुम सताया ना करो देखो रुठाना करो चेहरा तो लाल हुआ क्या क्या हाल हुआ इस अदा पर तेरी मैं तो पामार हुआ तुम बिगड़ में जो लगो और भी हँसी लगो हम ना बोलेंगे कभी तुम सताया ना करो देखो रु ना करो जान पर मेरी बनी आपकी ठहरी हंसी हाय में जान गई प्यार की फितना गरी दिल जलाने के लिए ठंडी आहीना भरो देखो रूठाना करो नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों जैसा कि मैंने वादा किया था कि आज आपसे जब बातचीत करूँगा ना तो उसमें कोई बहुत सीरियस मसला सामने लेकर नहीं आऊँगा मगर क्या करूँ साहब आदत से मजबूर आदत से मजबूर इसलिए कि एक पुरानी घटना याद आ गई और जब वो घटना याद आई ना तो उसके साथ ही कुछ सवाल उठे तो अब देखिए अब आप बताइएगा कि ये घटना और वो सवाल सीरियस मसलों में आते हैं या नॉन सीरियस मसलों में आते हैं निर्णय आप पर छोड़ता हूं तो चलिए साहब सबसे पहले आपको घटना बताने से शुरुआत करता हूं हुआ यू कि उन दिनों मैं चकिया शाखा में शाखा प्रबंधक था यानी ब्रांच मैनेजर था स्टेट बैंक में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है और साहब ब्रांच मैनेजर होने का चूंकि वो मेरा पहला अनुभव था तो हो, हो ये रहा था कि मैं बहुत सी बातें ऐसी करता था जो कि सामान्यतया लोग नहीं करते मसलन जैसे मैं अपने जो हमारे स्टाफ थे उनको स्टाफ नहीं बल्कि परिवार जैसा ट्रीट करता था ये ये तो मैं कह रहा हूँ और मेरा स्टाफ भी ये बात आज भी मानता है अब साहब परिवार जैसा ट्रीट करने का मतलब क्या हुआ कि मैं उनके साथ में जो व्यवहार रखता था ना वो वैसा ही व्यवहार था जैसा कि मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ रखता अब आप सोचेंगे साहब कि ये क्या बात हुई बहुत से अधिकारी जो हैं वो अपने स्टाफ के साथ ऐसा व्यवहार रखते हैं नहीं यहाँ पर एक मैं जो काम करता था वो आपको बता रहा हूँ वो ये था कि हमारे एक कर्मचारी थे जो हमारे साथ ही प्रतिदिन बनारस से चकिया जाया करते थे हाँ आपको ये बता दूँ चकिया बनारस से तकरीबन पचपन छप्पन किलोमीटर दूर है और अधिकांश कर्मचारी जो हैं वो चकिया में ही रहते थे मैं उन चंद कर्मचारियों में से था जो कि बैंक के नियमों की अवहेलना करते हुए बनारस में रहता था और प्रतिदिन चकिया जाता था हाँ, इतना मैंने अवश्य निर्णय कर रखा था कि चकिया जाऊंगा तो आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे नहीं बल्कि अपनी सवारी से हर दिन जाऊंगा तो मेरी सवारी क्या थी साहब एक राजदूत मोटरसाइकिल मैं साहब हर दिन सुबह आठ बजे घड़ी की सुई से चाहे बरसात हो चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो घर से निकलता था और साढ़े नौ बजे सुबह चकिया शाखा में पहुंच जाता था ये मेरा प्रतिदिन का नियम था हमारे वो जो मित्र थे वो भी बनारस से आते थे और वो आ, मतलब यूनिवर्सिटी के पास रहते थे वहाँ से वो चल करके प्रतिदिन आते थे बनारस में एक जगह थी जहाँ से मुग़ल सराय के लिए बसें मिलती थी तो वहां से वो मुगल सराय जाते थे और मुगल सराय से कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सवारी लेकर के चकिया जाते थे यानी कि उनको प्रतिदिन एक तरफ की यात्रा में ढाई से तीन घंटे लगा करते थे तो साहब ऑब्वियस था कि वो हर दिन समय पर भी नहीं पहुंच पाते थे और उनको घर पहुंचने में भी शायद काफी देर ही होती होगी खैर तो मैंने अपने उन मित्र से ये कहा कि भाई आप ऐसा करिए कि मुझको जहाँ पर यह आपका मुग़ल सराय वाला बस है उस जगह का नाम था अंधरा पुल आप वहाँ पर मुझे मिल जाइए और मैं आठ बज के मिनट पर आपको यहाँ से ले लूँगा और उसके बाद हम लोग साथ, साथ चलेंगे और आप मेरे साथ ही लौट कर आइए मैं आपको हर दिन सॉरी हर दिन आपको यहीं पर शाम को छोड़ दूँगा यहाँ से आप अपने मतलब यूनिवर्सिटी के पास जहाँ वो रहते हैं वहाँ जा सकते हैं साहब वो बात तय हो गई हम लोग की और साहब वो हमको सुबह मिलने लगे जाने लगे बात हो गई एक रोज़ यानी कि वो मुझसे नहीं मिले हमारा तयशुदा बात ये थी कि मैं उनका दस मिनट इंतजार करूंगा यदि वो सवा आठ तक नहीं आए तो मैं चला जाऊंगा तो साहब वो सवा आठ तक नहीं आए मैं चला आया उस जमाने में हमारे लोगों के पास कोई सेलफोन वाली सुविधा तो थी नहीं तो साहब हम चखिया शाखा पहुंच गए शाखा में वो आए नहीं उस दिन थोड़े स्टाफ की समस्या भी हुई मगर खैर काम चल गया इस प्रकार से वो एक दो दिन मुझसे नहीं मिले और अगले दिन जब वो ब्रांच में आए तो थोड़ी देर से आए यानी कि वो मेरे साथ नहीं आए वो अकेले ही अपने आप चलकर के आए और जब वो आए तो बोले साहब कि मैं आज ज्वाइन नहीं कर रहा हूं मैं देर से आया हूँ इसलिए मैं ज्वाइन नहीं करूंगा मगर मैं आपसे कुछ बताने आया हूँ और एक निवेदन करने आया हूँ मैंने कहा साहब कही तो उन्होंने कहा साहब मुझे पुलिस ने पकड़ दिया था मैंने कहा क्या मतलब बोले साहब मैं खड़ा हुआ अंधरा पुल पर आपका इंतजार कर रहा था तो वहां पर दो पुलिस वाले आए और वो मुझे पकड़कर थाने ले गए मैंने कहा फिर बोले साहब और थाने ले जाकर के उन्होंने मुझे शाम तक बैठाए रखा और मेरा सब नाम पता नोट किया और कहा कि कल फिर आ जाना सुबह बोले साहब मैं अगले दिन फिर वहां पहुंच गया तो बोले साहब इस तरह से मैं दो दिन सुबह से लेकर शाम तक थाने में बैठा रहा और मुझसे वहां पर पुलिस के जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने कहा कि अब तुम कल जब आना तो अपने साहब को लेकर आना तो साहब मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप पुलिस थाने चलकर के बात कर ले मैंने कहा भाई मगर आप मैं तो चलकर बात तो कर लूंगा मगर ये तो बताइए कि आखिरकार आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से पुलिस वाले आपको ले गए बोले साहब साहब ये तो हमें हमें भी भी नहीं हमें भी नहीं मालूम उन्होंने बताया मगर वो मुझे सुबह से शाम तक पुलिस थाने में बैठाए रहे मैंने कहा कि आपने उन्हें बताया नहीं कि आप भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी हैं और आपके पास ये आई कार्ड वगैरा है ये सब बोले साहब मैंने वो सब उनको दिखाया मगर वो मान उन्होंने कहा कि आप साहब को लेकर आइए तब हम आपसे बात करेंगे तो मैंने कहा चलिए कल सुबह जो है थोड़ा जल्दी आ जाइए और हम लोग पहले पुलिस थाने चलेंगे और फिर उसके बाद दफ्तर चलेंगे साहब हम पौने आठ बजे ही वहाँ मिल गए उनसे और चेतगंज थाना पास में ही था तो हम उनको लेकर के चेतगंज थाने पहुँच गए चेतगंज थाने पहुंचे तो वहां पर वो जो इंस्पेक्टर साहब थे वो तो नहीं थे मगर कोई सब इंस्पेक्टर महोदय वहां बैठे हुए थे उन्होंने कहा हाँ साहब आप बताइए मैंने कहा देखिए मैं वहां का शाखा प्रबंधक हूं और बताइए क्या बात है क्यों इसका हमारे व्यक्ति को आपने पुलिस थाने में बुलाकर रोक रखा है बोले अरे रुकी अच्छा हुआ आप आ गए बोले साहब ये कोयला चोर है मुझे हंसी आई मैंने हंसते हुए कहा कि कोयला चोर मैंने कहा साहब आप कैसी बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आप इनकी शक्ल देखिए क्या ये शकल से कोयला चोर नहीं लगते अब साहब मैं तो हत रह गया कि पुलिस का आदमी किसी व्यक्ति की शक्ल देखकर उसको कोयला चोर बता रहा है मैंने कहा साहब ये कोई बात नहीं हुई आप कहना क्या चाहते इतने में उनके इंस्पेक्टर साहब आ गए बत, बात बताई उनके सब इंस्पेक्टर महोदय ने कि साहब ये शाखा प्रबंधक साहब आए हैं और ये बात कर रहे हैं उन्होंने कहा हाँ साहब हमारे एक आदमी ने इनको कोयला चुराकर भागते हुए देखा मैंने कहा कहाँ से बोले साहब मालगाड़ी से कोयला यहां पर गिराया जाता है और लोग कोयला उठाकर भागते मैंने कहा साहब ये कोई बात हुई नहीं और खैर थोड़ी देर बात व्यवहार करने के बाद उन्होंने मेरी बात को मान लिया और मैंने कहा कि अगर आपको ऐसा ही कुछ है तो आप इनको अरेस्ट कर लीजिए और मुझको आप एक चिट्ठी लिखकर दे दीजिए कि साहब आपने इनको इसलिए अरेस्ट किया है तो वो बोले नहीं नहीं साहब हमें अरेस्ट नहीं करना है हमें केवल शक था क्योंकि हमारे एक आदमी ने इनको पहचाना था मैंने कहा साहब आप उस आदमी को बुलाइए मैं भी जरा उस व्यक्ति की शकल देखना चाहूंगा मगर खैर वो ना वो आदमी आया ना कोई ऐसा उन्होंने कोई सबूत मुझे देने की कोशिश की और वो बाध्य भी नहीं थे मुझे सबूत देने के लिए मगर उस व्यक्ति को परेशान करने के लिए तो वो सक्षम थे और वो उन्होंने किया अब साहब मैं बाहर आ गया वो उनको लेकर के आ गया और बात खत्म हो गई अब बात खत्म हो गई यहां तक तो ठीक है मगर जब मैं बाहर आया तो हमारे जो मित्र थे यानी जो कर, बैंक कर्मी जिनके साथ दुर्घटना हुई वो बेहद नाराज दुखी और भयंकर स्ट्रेस में थे मैंने उनसे कहा कि आप चाहें तो आप एकाद दिन आराम कर लें, मगर आप परेशान ना हो क्योंकि अब यह समस्या आपके पास दोबारा नहीं आएगी बोले नहीं साहब हम चलेंगे और वो अब चलने को तैयार हो गए हम लोग साहब उनको लेकर के ब्रांच आ गए हम उनको लेकर के आए ब्रांच में उस दिन शायद साढ़े नौ बजे नहीं पहुंचे हम पौने दस या दस बजे पहुंच पाए होंगे जब हम दस बजे ब्रांच पहुंच गए तो लोगों ने पूछी बातें कि भाई क्या हो गया था मैंने तो अपनी ओर से कुछ नहीं बताया परंतु उन्होंने उस कहानी का थोड़ा हिस्सा अपने सहकर्मियों को बता दिया अब साहब चूंकि लोगों को पता चल गया कि मैं भी उस किस्से में कहीं शामिल था तो कुछ लोगों ने मुझसे भी आके पूछा अब देखिए यहां पर हुआ ये कि उन्होंने कितना हिस्सा बताया ये मुझे पता नहीं था तो मैंने जितनी घटना मेरे सामने हुई थी जब मुझसे मेरे अकाउंटेंट ने और हमारे कैश ऑफिसर साहब ने पूछा तो मैंने उनको स्पष्ट बता दिया बस आप कुछ लोग हंसने लगे कुछ लोगों ने बात किया कुछ लोग बोले हां साहब कोयला चोर लगते हैं और ऐसा करके बात हंसी मजाक की होने लगी ये हंसी मजाक की बात उनको बेहद बुरी लगी और साहब वो बेहद नाराज हो गए मैंने जब देखी उनकी नाराजगी तो वो मतलब नाराजगी देखी कैसे वो मुझसे शाम को बोले मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा मैं साहब ऐसे ही चला जाऊंगा मैंने सोचा कि शायद इन्हें कुछ काम होगा मैंने कहा ठीक है तो फिर अगली सुबह आपसे मिलेंगे बोले नहीं साहब मैं आपके साथ जाऊंगा ही नहीं मैंने कहा भाई ऐसा क्यों तो उन्होंने कुछ उसका जवाब नहीं दिया मैंने कहा ठीक है नहीं जाएंगे तो कोई परेशानी की बात नहीं मैं अगले दिन हसब मामूल दफ्तर आ गया अगले दिन हसब मामूल जैसे वो पहले लेट आते थे वैसे ही लेट आए तो हमारे अकाउंटेंट साहब ने हमको बताया कि नहीं साहब दरअसल वो आपसे नाराज हैं मैंने कहा क्यों नाराज हैं बोले कि वो नाराज है कि आपने सारी बात लोगों को बता दी मैंने कहा लोगों ने मैंने तो केवल आपको आपने उन्होंने बता दिया था इसलिए मैंने आपको बता दिया बोले साहब उन्होंने बहुत थोड़ी हिस्सा बताया था इसका, आपने पूरी बात बता मैंने कहा कि तो सॉरी बोलूंगा और मैंने उनको बुलाया मैंने कहा कि भाई मुझे माफ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई मुझे आपसे पूछे बगैर बातें नहीं करनी चाहिए थी खैर उन्होंने माफ किया थोड़ा बातचीत हुई और ये बात यहीं पर समाप्त हो गई अब ये कहानी मैं यहीं पर रोक रहा हूं अब सवाल ये उठता है कि देखिए जब कोई व्यक्ति माफी मांगता है तो उस माफी मांगने पर आपके पास ऑप्शन क्या होते हैं जब वो माफी मांगे तो आपके पास पहला ऑप्शन होता है कि आप उसकी माफी मांगने को यानी जब वो कहता है साहब आई एम सॉरी तो आप उसको एक्सेप्ट कर ले ग्रेसफुल्ली कि हां भैया ठीक है यू आर सॉरी ओके आई एक्सेप्ट योर सॉरी आपकी माफी को मैं स्वीकार कर लेता हूं अब अगर आपने इस माफी को स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बात हो गई अब आगे चलो यहां से यानी कि ये जो एक खटास आई संबंधों में इस खटास के बाद आगे की बात करते हैं अच्छा ये हो सकता है पॉसिबिलिटी है और बहुत बार ऐसा होता है इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप ये कह दें कि साहब मैंने माफी नहीं दी यानी कि अगर किसी ने आपसे माफी मांगी भैया आई एम सॉरी और आप कहते हैं साहब नहीं आई डोंट एक्सेप्ट योर अपोलॉजी मैं स्वीकार ही नहीं करता तो इसका मतलब क्या हुआ अगर आपकी अपॉलॉजी स्वीकार ही नहीं की गई तो क्या होगा तो इसका अर्थ यह होगा कि या तो ये संबंध वहीं समाप्त हो जाएंगे और या फिर आपका आपस में एक गांठ बनी रह जाएगी जिसका समाधान नहीं होगा तो अब या तो अपोलॉजी स्वीकार करके आगे बढ़े या गांठ डाल के या संबंध तोड़कर आगे बढ़े आगे तो हर हालत में बढ़ना ही है मगर एक परिस्थिति यह है जहां पर कि आपने एपोलॉजी स्वीकार किया है और दूसरी परिस्थिति वो है जहां पर आपने एपोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया है अब साहब मेरा कहना क्या है कि यहां पर एक तीसरी स्थिति भी है तीसरी स्थिति यह है कि एपोलॉजी क्या है एपोलॉजी होती क्या है एपोलॉजी होती है कि जब कोई आदमी यह कहता है कि मुझसे गलती हो गई मगर आप क्या चाहते हैं आप या स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे मगर आप तो बड़े तार्किक व्यक्ति हैं यानी मानव मस्तिष्क बहुत तार्किक है मानव मस्तिष्क हमेशा यह चाहता है कि हम अपोलॉजी को यू ही एक्सेप्ट ना कर लें, या फिर हम अपोलॉजी को यू ही रिजेक्ट ना कर दें। अब साहब ना तो आप एपोलॉजी को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं और ना ही रिजेक्ट करने को तैयार हैं तो आप चाहते क्या हैं आप चाहते हैं तीसरी स्थिति तीसरी स्थिति का अर्थ यह हुआ कि जब कोई आदमी कहे कि साहब आई एम सॉरी तो आप ये चाहते हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि अब बैठकर आगे बात की जाए और वो बात क्या की जाए कि आखिरकार ऐसी परिस्थिति क्यों आई जिसमें कि किसी को सॉरी कहना पड़ा और किसी को सॉरी सुनना पड़ा अब साहब यह अफसोस होना या अफसोस के लिए माफी मांगना यह सारी बातें कहीं पर स्पष्ट होनी चाहिए आखिरकार देखिए हम सब लोग अंधी गली में जाने से घबराते हैं और ये जो अंधी गली है ना यह अंधी गली हमारी जिंदगी में तब आती है जबकि हमें पता नहीं होता कि ऐसा क्यों हुआ है अब देखते होंगे अक्सर पति पत्नी के झगड़े में भी पता चला साहब या तो पति रूठ गए या पत्नी रूठ गई अब अगला बंदा यह पूछता है कि भाई साहब आखिरकार मैंने गलती क्या की पता चला गलती आपने ये की थी कि आपने गीली तौलिया बिस्तर पर छोड़ दी थी तो साहब पता चला पत्नी जी नाराज हो गई तो अब वो नाराज बैठी है कि साहब अब आपको पता ही नहीं कि यार ये बिस्तर पे छोड़ना नाराजगी का कारण है अब आपने माफी मांगी वो कहे हमने माफ नहीं किया तो इसका मतलब उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया मगर अगर ये तीसरी स्थिति आ जाए जहां पर कि वो आपको साफ साफ बता सके कि देखो भैया ये आपने यहां गलती किया था, यानी कि जब आप सॉरी बोले तो उसका मतलब हुआ कि वहां पर बात शुरू की जाए और बात शुरू करके उस परिस्थिति के बारे में बात की जाए जहां पर यह तय हो कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों तो अब साहब हमको लगता है कि ये जो सॉरी की स्टेट है ना यह सॉरी की तीन स्टेट्स में सबसे महत्वपूर्ण स्टेट वो है जहां पर कि सॉरी के बाद आप ये कहते हैं आओ बैठो बात करते हैं हमारे एक गुरुजी हमारे गुरुजी अपनी शाखा में उनका एक अनुभव है जिसको वो अक्सर जिक्र करते हैं वो बताते हैं कि साहब उनकी शाखा में दो अधिकारी थे एक एग्रीकल्चर ऑफिसर थे और एक उनके साथ में काम करने वाले एग्रीकल्चर थे और दोनों दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था हालांकि ये एक ही टीम होती है एक ही टीम होती है जिसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर और एग्रीकल्चर का जो असिस्टेंट हैं ये दोनों मिलकर उसे शाखा के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट के एरिया में काम करते मगर होता क्या था कि ये दोनों बजाय शाखा के लिए काम करने के ये दोनों आपस में एक दूसरे के विरुद्ध काम करते थे जिसका नतीजा ये होता था कि शाखा को नुकसान होता था तो हमारे ये जो गुरुजी हैं ये शाखा प्रबंधक थे वहां पर इन्होंने एक बहुत ही उत्तम काम किया इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उन दोनों को अपने कमरे में बुलाया और दो तो प्याले चाय मंगाई अपने लिए चाय भी नहीं मंगाई और उसके बाद जा कमरे की कुंडी बंद कर दी और बोले कि अब आप दोनों इस कमरे से बाहर तब निकलेंगे जब आप लोग आपस में ये बात कर लेंगे बोले मैं सॉरी नहीं कहलवाना चाहता आप में से किसी एक से भी मैं चाहता हूं कि आप दोनों अपनी अपनी परिस्थितियों का वर्णन एक दूसरे के साथ कर दें ताकि आपको आप यह बता सके कि आप जो व्यवहार करते हैं वो क्यों करते और अगले को वो बात समझ आ जाए ये साहब वही तीसरी वाली स्थिति है यानी कि रूसा रूसी रूठा रूठी तो हुई मगर रूठा रूठी में मनाना मनाया जाना और मानना ये नहीं हुआ मनाया जाना और मानना ये तो बड़ी छोटी बात हो गई रूसा रूसी में इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि पहले साहब दिल खोल के तो रख दीजिए आखिरकार पता तो चले कि भैया गलती क्या थी तो दोनों पार्टीज को अपने अपने बारे में अपना स्पष्टीकरण देने की कारण मिलेगा देने की जगह मिल जाएगी और जैसे ही ये जगह मिलती है साहब हमने तो ये देखा है कि जब ये जगह मिलती है ना उसके बाद असली मनमुटाव वहां जाके खत्म होता है और जिसे हम कहते हैं ना लेटस मूव अहेड तो अगर आप सच पूछिए तो मूविंग अड उस जगह के बाद शुरू होता है वो एक स्मूथन हो जाने के बाद क्योंकि वो एक रहीम का दोहा है ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए बांध के जुड़ तो जाता है मगर गांठ पड़ जाती है तो साहब उस गांठ को मिटाने का तरीका यानी रिश्तों को मिटाने रिश्तों के बीच में जो गांठ आ जाती है उसको मिटाने का तरीका यह है कि बजाय उस धागे को वहां से नया बांधने के बजाय उसको स्मूथ कर लिया जाए इसका उदाहरण कोई रहीम दास जी रेशम के धागे जैसा तो नहीं दे सकते मुझे पता नहीं क्योंकि ये कविता में अगर बनाया जाए तो कैसे बनेगा आई डोंट नो मगर सही जिंदगी में इसको बनाया जा सकता है मेरा ऐसा ख्याल है मैं आपको अपने मैंने कहा था ना वो कहानी जो मैं आपको बता रहा था उस कहानी में आपको अब बता दूं क्योंकि उसके आगे हुआ ये था उस समय तक मैंने ये सब बातों पे उतना विचार नहीं किया था जितना आज कर रहा हूं या जितना कालांतर में किया मगर मैंने किया ये कि उसके बाद मैं उन भाई साहब के साथ उनको अपने साथ तो ले गया और साहब चकिया से आगे बढ़े तो हम चकिया से बनारस जाते समय बीच में मुगल सराय पड़ा करता था मुगल सराय में रुके साहब नॉर्मली हम लोग रुकते नहीं थे लौटते समय मुगल सराय में रुके चाय की दुकान पे बैठे उनसे कहा कि साहब आप चाय पिलाइए मैं सिगरेट पिलाऊंगा बोले साहब हम सिगरेट तो पीते नहीं मैंने कहा आप नहीं पीते तो ये आपकी गलती है आपके हिस्से की सिगरेट भी मुझे को पीनी पड़ेगी तो साहब वहां बैठ करके हमने सुला सफाई किया सुला सफाई मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मतलब मैंने उनको स्पष्टीकरण दिया कि भाई देखिए ऐसी बात थी और साहब सच बताऊं आपसे कि उसके बाद हम लोग डेढ़ साल तक उसके बाद भी साथ में काम किया और हमारे संबंध बेहद मधुर बने रहे वो इसलिए नहीं कि हम मतलब अधिकारी और कर्मचारी वो इसलिए कि हम लोगों में एक एक स्पष्ट समझ पैदा हो गई थी और साहब वो समझ तो मैं आज उसका कारण यदि देखा जाए तो यह था कि शायद हमने प्रेम के धागे को तोड़ के गांठ बांध के नहीं जोड़ा था हमने उसको स्पष्टीकरण देकर और उस अंधी गली में एक रोशनी जलाकर हमने उस गली के अंधेपन को दूर किया था तो साहब ये मेरा मतलब इस सप्ताह आपसे जो बात करने का विचार था वो ये था तो इसके साथ ही मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आप भी अपने जीवन में देखिए कि माफी मांगने पर आप क्या परिस्थितियां कैसे आप उसको हैंडल करते हैं और मुझे लगता है कि ये जो तीसरा तरीका है ना यह बहुत कारगर है इसके साथ ही आज की बात समाप्त करता हूं और अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगा आप तो हूँ आपका धन्यवाद भी दे रहा हूं और चलता हूँ नमस्कार तेरे है खुशी आज हमें तेरे पहलू में गिरे दिल की धड़कन पे जरा फूल सा हाथ रखो हम ना बोलेंगे कभी तुम सताया ना करो देखो रूठा ना करो क्या कहेगा ये समा इन हो का धुआं ला जाए मुझे मुझको लाए हो कहाँ हम तुम्ही मान गए तुम बड़े वो हो हटो देखो रुठाना करो बात नजरों की सुनो हम न बोलेंगे कभी तुम सताया ना करो देखो रूठा ना करो